ने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, तुम तुम ध्यान से सुनो, सिर्फ इसी फाइट के जरिए मैं मैं तुम्हारे डैड की नजरों में अपनी इमेज अच्छी कर सकता हूं। और तुम मुझे जानते हो, कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता और अगर आज मैंने ऐसा कर दिया तो पूरी जिंदगी में मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगा विक्रांत तुम समझते क्यों नहीं इतनी जिद क्यों रखी है नैना ने सवाल किया अगर तुम्हारे और डैड के बीच कोई गलत फहमी हुई है तो हम उसको बैठ के बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं अब हम लोग फैमिली है विक्रांत नहीं तुम समझ नहीं रहे हो विक्रांत ने कहा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है चाहे मैं जीतूँ चाहे हार जाऊँ या फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए मैं तुम्हारे डैड को दिखा दूँगा कि मैं कोई रोड छाप मवाली नहीं हूँ और मैं कोई मामूली भी नहीं हूँ विक्रांत तुम जानते हो हम दोनों एक साथ मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते तुम तुम समझ रहे हो ना नैना ने विक्रांत को फिर से समझाने की कोशिश की ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही थी ताकि विक्रांत किसी भी तरह से फाइट कैंसिल कर दे लेकिन विक्रांत किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था देखो मैंने डिसाइड कर लिया है अब तुम कुछ मत बोलो विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में जवाब दिया नैना ये सब जो कुछ हो रहा है इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूं इसलिए मैं अकेले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा मैं कुछ भी करके सब कुछ ठीक कर दूंगा तुम बस मुझ पर भरोसा रखो यकीन करो मेरा मैं सब ठीक कर दूंगा तुम अभी नैना कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी उसने बिना कुछ कहे ही विक्रांत का पैंट पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लग गई अरे छोड़ो मुझे जाने दो विक्रांत ने जवाब दिया तुम इतना क्यों घबरा रही हो परेशान मत हो कुछ नहीं होगा मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं मुझे समझो। का दिमाग सुन हो चुका था। उसे नीचे बैठ गई जिससे विक्रांत का ट्राउजर नीचे गिर गया और अब विक्रांत बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा हो गया विक्रांत झट से अपना ट्राउजर ऊपर करने के लिए बढ़ा लेकिन चूंकि उसने अपने हाथों से ग्लव्स पहन रखा था इस वजह से वो ट्राउजर को पकड़ नहीं पा रहा था ओ क्या कर रही हो सब ऐसे पागलो जैसी हरकतें मत करो विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत के लफ्ज कान में पड़ते ही मानो नैना के होश नैना को होश आ गया हो वो तेजी से भागते हुए विक्रांत की तरफ गई और फिर उसने विक्रांत का ट्राउजर खुद ही पकड़कर ऊपर किया अब विक्रांत फाइटिंग रिंग में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया तो उसने फिर नैना की तरफ देखते हुए कहा बेबी प्लीज मुझे एक किस दोगी क्या मुझे उस राक्षस से लड़ने की हिम्मत मिलेगी ये सुनकर नैना के चेहरे पर हंसी फूट पड़ी और उसने विक्रांत के होठों पर किस करते हुए कहा बेबी मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा साथ हूँ पता है मुझे विक्रांत ने नैना को अपने गले से लगाते हुए कहा नैना का साथ मिलने के बाद विक्रांत को ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो किसी ने उसके अंदर एक्स्ट्रा ताकत भर दी हो उसका शरीर जोश से भर उठा नैना ने फिर विक्रांत को समझाते हुए कहा लेकिन हाँ एक चीज याद रखना जब रेफरी तुम लोगों को अलग करे तो तुम्हें इस तरह से लगातार ज़मीन पर पीटना है इसका मतलब ये है कि तुमने हार मान ली है और तुम सरेंडर कर रहे हो तुम्हारे ऐसा करते ही फाइट तुरंत रोक दी जाएगी और फिर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा समझे तुम अभी अपनी बात खत्म करती उससे पहले विक्रांत यहाँ से जा चुका था जब विक्रांत ड्रेसिंग रूम से निकलकर फाइटिंग रिंग की तरफ बढ़ रहा था तभी से यहाँ पर जमा भीड़ का शोर उसका कान फाड़ने को तैयार नजर आ रहा था विक्रांत को रिंग की तरफ बढ़ते देख ये शोर बढ़ता जा रहा था लेकिन विक्रांत ये बात अच्छे से समझ रहा था कि यह शोर उसके लिए नहीं बल्कि सन के लिए मचाया जा रहा है उसे मालूम था कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग बस उसका तमाशा बनते देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे ये सब लोग बस ये सब कुछ जानने को उत्सुक हो रहे हैं कि सनग्रोव कितनी देर में विक्रांत को घायल करके रिंग से बाहर फेंक देगा रिंग के पास पहुंचने के बाद स्टाफ की मदद से विक्रांत रिंग में पहुंच गया वो जैसे ही रिंग में पहुंचकर खड़ा हुआ तुरंत ही हर्ष वहां भागता हुआ पहुंच गया उसने विक्रांत के पास आकर कहा सर वो वर्ल्ड चैंपियन है आप क्या करने जा रहे हैं अच्छा अगर आपके पास कोई प्लान है बी प्लान सी तो, तो बताइए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं ओके विक्रांत ने फिर हर्ष के कान में बुदबुदाते हुए कहा बाद में जब मैं सनगुरोह को हरा दूंगा तो हो सकता है कि ये लोग मेरे लिए दूसरी फाइट भी अरेज करें ऐसी धीरे धीरे बोलते हुए हर्ष को सबको समझा डाला लेकिन उसका प्लान सुनकर हर्ष भी शॉक्ड रह गया फिर जब उसने विक्रांत को रिंग में लड़ने के लिए तैयार होते देखा तो फिर वो मन ही मन बोल पड़ा सर लग रहा है सच में पागल हो गए इनके पास तो पिस्टल भी नहीं है अभी सनग्रोव जब इन्हें पीटने लगेगा तो फिर ये अपने आप को कैसे बचाएंगे ये भगवान फिर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अनुष्का ठीक कह रही थी हमें आज सर के लिए एम्बुलेंस बुलवा लेना चाहिए आज या तो इनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा या फिर सीधे मेंटल हॉस्पिटल विक्रांत जैसी फाइटिंग रिंग के सेंटर पर पहुंचा तुरंत ही वहां मौजूद स्टाफ मेम्बर के लोग उसे फाइट के लिए रेडी करने में लग गए कोई उसे हेलमेट पहनाने लग गया तो कोई उसे माउथ गार्ड पहनाने लग गया ऑडियंस में चारों तरफ से शोर सुनाई पड़ रहा था अभी तक तो सनग्रोव रिंग में आया भी नहीं था उससे पहले ही वो लोग सनग्रोव का नाम लेकर चिल्लाते जा रहे थे विक्रांत उन तो लोगों को मिडिल फिंगर दिखाकर शांत करना चाहता था लेकिन चूंकि उसने अपने हाथ में ग्लोवस पहन रखा था ऐसे में वो चाहकर भी अपनी मिडल फिंगर उन्हें नहीं दिखा सकता था विक्रांत के रिंग में जाने के थोड़ी देर बाद ही यहां पर एक बार फिर से शोर बढ़ने लगा इस बार ये शोर शो के होस्ट की तरफ से ही हो रहा था होस्ट ने अनाउंस किया कि सनग्रोव अब रिंग की तरफ आ रहा है चूंकि वो बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन था ऐसे में वो अपनी सीनियरिटी दिखाने के लिए एकदम आखिरी में आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत यहाँ पर बस जोकर की तरह खड़ा था यहाँ का असली हीरो तो सनग्रोव ही नजर आ रहा था फिर जैसे ही बॉक्सिंग चैंपियन सनग्रोवियंसान शुरू कर दिया घूरना शुरू कर दिया उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल नजर आ रही थी लेकिन सनग्रोव की आंखों में जो ये गुस्सा नजर आ रहा था वो गुस्सा विक्रांत के लिए नहीं बल्कि इस फाइट को अरेज करवाने वाले लोगों के लिए था अगर बात पैसे की ना होती तो वो कभी भी इस तरह की फाइट में हिस्सा नहीं लेता वो हमेशा बराबरी के लोगों से फाइट करता था उसकी नजरों में फाइटिंग रिंग में विक्रांत से लड़ना किसी बच्चे से लड़ने के जैसा था ऐसे में रिंग में आने के बाद सनग्रोव ने फाइटिंग की रूटीन को भी फॉलो नहीं किया बल्कि वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया ठीक इसी समय स्टैंड के पास एक हाउस अपने हाथ में लैपटॉप लेकर खड़ी थी उसने पीछे मुड़कर गिरवाल साहब की तरफ देखते हुए कहा सर हम लोगों को बहुत लॉस होने वाला है टोटल दो करोड़ का बेट लग चुका है लेकिन एक भी आदमी ने विक्रांत के ऊपर पैसा नहीं लगाया है। है। कोई बात नहीं, नहीं पैसे की टेंशन मुझे नहीं है। ने अपने हाथ में वाइन का गिलास गिफ्ट के तौर पर ले जाने दो बस उस कमीने ने जो मेरे साथ किया है उसका उसे रिजल्ट मिलना चाहिए <laughs> पैसे की परवा मत करो स्टैंड के भीतर खड़े खड़े अभी विक्रांत को ग्रेवाल साहब की बात साफ साफ, साफ सुनाई दे रही थी ऐसे में वो पीछे मुड़कर गिर की तरफ देखने लगे लेकिन जब विक्रांत उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ा तो वहां का नजारा देखकर बिल्कुल दंग रह गया उसने देखा कि उसके ठीक पीछे हर्ष हर्षित और अनुष्का के साथ ही नैना अपने हाथ में सफेद रंग का टॉवर लेकर खड़ी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह पहले से ही विक्रांत की हार को एक्सेप्ट करके खड़ी थी हर दृद भगवान ये सब के सब मेरे हारने के इंतजार कर रहे हैं विक्रांत ने अपना माथा पीटते हुए। इसके बाद रेफरी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार दोनों खिलाड़ी रिंग के बीच में आकर खड़े हो गए अब ये दोनों फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे। फाइट शुरू होने के पहले दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ग्लब्स पर पंच मारकर अपनी खेल भावना को दिखाते हैं लेकिन सनग्रोह तो विक्रांत के वो खिलाड़ी समझता ही नहीं था ऐसे में उसने विक्रांत के ग्लब्स पर पंच भी नहीं किया उसने तो विक्रांत की तरफ देखा भी नहीं बस उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया यह उसका सिग्नेचर स्टेप था सनग्रोह को इस तरह खड़े होते देख ऑडियंस में फिर से रोमांच भर उठा सब लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। चारों तरफ सनग्रोह सन की गूंज सुनाई दे रही थी लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद स्टेज पर कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिला दरअसल जैसे सनग्रोह पीछे की तरफ मुड़कर खड़ा हुआ विक्रांत ने तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया उसने दो तीन पंच सनग्रोह की पीठ पर दे मारे पंच लगते सनग्रोव ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। गया। अरे, अरे, रैफरी बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसने चिल्लाते हुए कहा यह क्या है फाइट अभी स्टार्ट नहीं हुई है मैंने अभी घंटी नहीं बजाई है विक्रांत के कानों तक मानो रेफरी की बात पहुंची नहीं रही थी उसने बिना उसके बातों पर ध्यान दिए ही सनग्रोव के ऊपर एक के बाद एक पंच करना जारी रखा